दनुजवन ज्ञानी नाम ज्ञाग्रगण्य सकल रघुपति गुण निधानीशुपति गोस्वामी तो कसिद्ध ग्रंथ है

श्री रामचरित मानस इसके अलावा उनकी जो अत्यंत लोकप्रिय रचना हुई वह श्री हनुमान चालीसा वैसे उनके और दूसरे भी ग्रंथ हैं जैसे कवितावली गीतावली दोहावली विनय पत्रिका लेकिन जो अत्यंत लोकप्रिय है लोगों में वह है हनुमान चालीसा

इसमें चालीस चौपाइयों में हनुमान जी का यश गाया गया है और इस हनुमान चालीसा की प्रसिद्धि ऐसी है कि जो कोई व्यक्ति संकट काल में इसे पढ़े तो उसका संकट दूर हो जाता है या फिर उसकी अपनी कोई इच्छा भी हो

उसे पूरी करनी है तो वो भी इस हनुमान चालीसा के पाठ से सिद्ध हो सकती है और यदि राम भक्ति पानी है तब तो फिर क्या कहना सबसे अच्छा उपाय हनुमान चालीसा का पाठ है तो ऐसे एक सुंदर पाठ जो कि लोकप्रिय है बहुत सरल भाषा में है और इसलिए

इसके ऊपर बहुत अधिक विचार नहीं करते लोग ये लेकिन उस पे विचार करेंगे तो बहुमूल्य रत्न आप में मिलेंगे अब आप देखिए इसमें जब हनुमान जी का यश गाया जाता है तो सबसे पहले हनुमान जी कौन हैं? इसमें बिल्कुल संक्षेप में आपको बता के और फिर इसका विस्तार इस

पाठ में हम करेंगे ही देखिए किसी का जो परिचय दिया जाता है वो उसका नाम रूप स्वरूप जाति क्रिया संबंध इत्यादियों के द्वारा दिया जाता है अब इनका नाम है हनुमान और रूप विचित्र बात है इनका रूप हुआ वानर का इसलिए हम कहेंगे ये पशु जाति में हुई

पशु जाति है वानर रूप है लेकिन इनका स्वरूप क्या है तो ये साक्षात ब्रह्म है ब्रह्म स्वरूप है लेकिन जब यहां पर व्यवहार में लीला हुई भगवान रामचंद्र जी की तो इनका संबंध रामचंद्र जी के साथ हुआ सेवक का दास का तो राम जी के साथ संबंध हुआ सेवक का राम जी तो परब्रह्म है

लेकिन पर होकर दशरथ महाराज और कौशल्या जी के पुत्र के रूप में अवतरित हुए इसी प्रकार ये भी ब्रह्म स्वरूप ही है लेकिन यहां पर आए कैसे तो अंजनी नंदन बनकर आए अंजनी और केसरी इनके माता पिता हैं ये शिव जी के अवतार हैं इनके बहुत रूप हैं इनका शुद्ध स्वरूप है ब्रह्म है

लेकिन अवतार में ये शिवजी के अवतार कहे जाते हैं वायु देवता के भी पुत्र कहे जाते हैं इनकी विलक्षणता ही है सब और राम जी के साथ इनका संबंध हुआ सेवक का दास का और इनका कर्म क्या था तो ऐसा कहा कर्माप्येकम तस् देव सेवा बस इनके जीवन का एक ही कर्म था वो है भगवान की सेवा भगवत सेवा पारायण ऐसे थे ये

इनका आदर्श क्या हुआ तो राम भक्ति का और भक्ति में भी जो दास्य भक्ति है वो दास्य भक्ति के सर्वोत्कृष्ट आदर्श हमारे हनुमान जी हैं जैसे सख्य भक्ति है तो सख्य भक्ति के उदाहरण हैं जैसे अर्जुन हैं, उद्धव हैं, ये भगवान के सखा हुए तो मित्र भक्ति हुई लेकिन यदि दास्य भक्ति के

सबसे ऊंचे आदर्श आपको चाहिए तो वह है हनुमान जी यह है विशेष बात अच्छा एक स्वरूप की भी बात है जो उपनिषद पढ़ते हैं तैतरे उपनिषद पढ़ा तैतरे उपनिषद में आवरण आया ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठा वो तो ब्रह्म पुच्छ कहा गया पुच्छ माने पूछ

ये हमारे हनुमान जी है वानर रूप में हैं और वानर की एक पूछ होती है और पूछ के ऊपर वानर का बहुत प्रेम होता है ऐसा कहा गया ये पुछ क्या है जो ब्रह्म है ऐसा मत समझे कुछ और दूसरी बात तो ये पूछ साधारण से पूछ नहीं है ये तो ब्रह्म प्रतिष्ठा स्वरूप है तो हनुमान जी स्वयं ब्रह्म स्वरूप है ब्रह्म ज्ञानी है इसलिए वानर रूप में होकर इन्हें कोई वानर समझ ले

तो यह हमारी बुद्धि की मंदता ही कही जा सकती है अच्छा नाम हुआ रूप हुआ स्वरूप हुआ इनका क्रम हुआ संबंध बताया आपको अच्छा बात गुण की अगर गुण क्या है तो गुणों के बारे में कहा कि सकल गुण निधानम यह सारे ही सदगुणों के निधान हैं, और सारे सद्गुण में यदि सर्वश्रेष्ठ कोई गुण है

वो है था और सचशीलता तो इनमें ऐसा सुंदर चारित्र है और बिल्कुल बिलकुल निराभिमान अहंकार का तो नाम भी नहीं है ऐसी नम्रता लीनता हनुमान जी में दिखाई देती है हम जानते हैं कि, कि किसी व्यक्ति में बहुत गुण हो अच्छे अच्छे लेकिन उसमें अहंकार होता है तो सारे ही गुण व्यर्थ हो जाते हैं अब निरहंकार था एक ऐसा गुण है

जो सबके लिए आदर्श हैं, ऐसे ये हनुमान जी हैं। अब इनका यश हम गाएंगे अब इनका यश क्यों गाए तो भाई इनका यश गाएंगे, अपनी वाणी शुद्ध होगी मन शुद्ध होगा इनकी प्रीति प्राप्त हो जाएगी इनके प्रसाद से राम भक्ति प्राप्त हो जाएगी राम जी की प्राप्ति हो जाएगी और जब यश गाया जाता है तो एक प्रकार की ये उपासना हुई पूजा हुई

और पूजा उपासना में जिनकी हम पूजा करते हैं उनके गुण अपने इसमें स्वयं में लाना यही उस उपासना का सर्व सबसे बड़ा फल होता है हमारे उपास्य जो हैं वो श्रेष्ठ होने चाहिए और जिनकी उपासना करते हैं उपासना करते पास में रहना अब पास में रहते रहते उनके गुण हम में आ जाएं तब तो हमारी उपासना सार्थक हुई अब ए हनुमान जी का अब देखिए

आप कभी हम यश देखेंगे अब इसका प्रारंभ करते हैं देखो गोस्वामी तुलसीदास जी पहले दो दोहे लिखे हैं उन्होंने और दो, दोहों में क्या कहा उसकी बात देख कर आगे चौपाया हम देखेंगे श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी

रण रघुवर विमल जसो जो गायक पलिचार बुद्धिहीन तनु जानिक सुनिरा पवन कुमार बलबुदि विद्या देहु मोही हर हु कले सार

श्री गुरु चरण सरोज रज रज का अर्थ होता है धूली चरण सरोज चरण कमल की धूली अब किनके चरण कमल की धूली कहा श्री गुरु श्री गुरु सदगुरु के चरण कमलों की जो धूली है उसके द्वारा निज मनु मुकुर सुधारी निज मन माने अपने मन रूपी दर्पण को साफ सुथरा करके स्वच्छ करके

बर रघुवर विमल जसू गोस्वामी जी कहते हैं बरनऊ मैं अब करता हूँ रघुवर विमल कि विमल निर्मल यश रघुवर जी कहा निर्मल यश मैं अब वर्णन करता हूँ जोदायक गायक जो चारों प्रकार के फल प्रदान करने में समर्थ है अच्छा अब इसमें कुछ बातें देखेंगे

पहली बात तो ये, कि ये है कि यह जो दोहा है वह रामचरित मानस के अयोध्या कांड में भी आता है संस्कृत लोकों में वंदना करने के बाद में यह दुहा तुलसीदार तो जी ने लिखा है अब वहां पर तो अर्थ स्पष्ट है रघुवर माने रामचंद्र जी का मैं यश गाता हूँ अयोध्या कांड यदि आप देखेंगे तो उसके दो भाग हैं पूर्वार्ध और उत्तरार्ध

तो उसके प्रथम भाग में तो रामचंद्र जी का यश गाया गया है और उसका दूसरा भाग है उसमें भरत जी का चरित्र है भरत जी का सुंदर यश उनकी महिमा गाई गई है तो रघुवर शब्द से अर्थ राम भी है और भरत भी है रघु रघुवंश के वर माने श्रेष्ठ पुरुष रामचंद्र जी रघुवंश में अवतरित हुए तो इसलिए उनको भी कितना रघुवर भरत जी भी रघुवंश के हैं तो उनका यश गाया गया और बात समझ में आई

अब कहेंगे कि यहां पर तो हनुमान जी का यश गाया है तो फिर हनुमान जी रघुवर कैसे हो गए हनुमान जी का तो जन्म रघुवंश में तो हुआ नहीं तो रघुवंश में हुआ नहीं तो इसलिए वो कैसे रघुवर कहे जा सकते हैं तो देखो जो संबंध होता है वो केवल क्या जन्म से होता है हम तो ऐसा भी देखते हैं

कि बहुत बार तो एक ही परिवार में जन्म लेते हुए भी भाई भाई भूल लड़ते रहते हैं वो तो कोई बंधु जैसे तो रहते नहीं है शत्रु जैसे रहते हैं लेकिन जिनका हमारा साथ कोई रक्त का संबंध नहीं भी है लेकिन उनके साथ ऐसा संबंध हो जाता है कि वो तो खून के संबंध से रक्त के संबंध से भी बढ़कर हो जाता है हम किसी को भाई मान लेते हैं किसी को बहन मानते हैं किसी को माता पिता मान लेते हैं

तो फिर उनका संबंध तो प्रकार से हो गया अब हनुमान जी का भले ही जन्म वैसे वहां नहीं हुआ हो लेकिन उन्हें रामचंद्र जी ने भी अपना पुत्र मान लिया और सीता जी ने भी अपना पुत्र मान लिया तो सीता राम जी ने भी उनको अपना पुत्र मान लिया तो फिर वो रघुवर हो गए कि नहीं वो रघुवंश के ही हो गए

हम अपने घर में हम देखते हैं कि जो सेवक होते हैं उनको कभी ये तो हमारे घर का ही है व्यक्ति उसको भी हम सेवक के भाव से भी नहीं देखते दूसरे संबंध से भी नहीं देखते अब आप देखेंगे की सुन्दरकांड में जब हनुमान जी सीताजी के पास गए और सीता जी को जननी जननी के रहते हैं। बार बार माँ माँ करके पुकारते हैं और फिर उन्होंने भी कहा उनको सुत माने पुत्र कहा

है सूत कपि सब तुम ही समान हनुमान जी छोटा सा रूप लेके गए थे सीता जी के सामने और कहने लगे कि आप चिंता नहीं कीजिए राम जी सारे वानो की सेना लेकर आएंगे यहाँ पर राक्षसों का नाश करेंगे तो सीता जी के मन में शंका आई कि सारे कपि इतने छोटे छोटे से यदि हो तो फिर राक्षसों का नाश किसे होगा उधर गया है कुतक

तुम ही तुम्हें समारा हे मेरे प्यारे बच्चे हैं क्या ये सारे के कभी तुम्हारे ही जैसे छोटे छोटे हैं तब तो हनुमान जी ने एकदम विशाल रूप धारण करके दिखाया था मैं इतना छोटा सा नहीं दूंगी <laughs> समझे तो देखो वहाँ पर सुत कहा सीता जी ने उनको पुत्र कहा इसी प्रकार जब वापस आए सीता जी का संदेश लेकर तो रामचंद्र जी ने भी उन्हें कहा सुत कहा पहले तो सुन कपी कहा, कहा तो उन्होंने पुत्र कहा

तो फिर अब ये रघुवंश के हो गए सीताराम जी ने यदि उनको अपना पुत्र मान लिया तो फिर वही रघुवंश के ये व्यक्ति हो गए और श्रेष्ठ तो है ही इसमें क्या शंका है इसलिए कहा वरण रघुवर विमनजसो जो दायक फलचारी देखिये दूसरे व्यक्ति का हम यशगान करते हैं साधारण मनुष्य का तो उसके यशगान से हमें कोई पुण्य की प्राप्ति होती नहीं है चाहे नौकरी मिल जाए

वो भी टेम्पररी थोड़ी देर के लिए शायद कोई हमको नौकरी दे दे रजिस्ट्रेशन आएगा ले ऑफ कर देंगे तो लेकिन यहाँ पर हमें भगवान की जो हनुमान जी का जो यश है वो ऐसा यश है कि इससे पुण्य की प्राप्ति होगी धर्म की प्राप्ति होगी जो दायक फलचार अभी यशी गाना तो ऐसे का यशी गाना चाहिए कि पुण्य पुण्य का अर्थ होता है जो हमें पवित्र करने वाला हो उसे पुण्य कहते हैं पुराती

जो हमें पवित्र करता है उसे पुण्य कहते हैं तो उसी धर्म कहते हैं तो धर्म की अर्थ अर्थ का अर्थ सुरक्षा है वैसे तो पैसा कहा जाता है लेकिन पैसा वगैरह जो है अपनी सुरक्षा के लिए चाहते हैं तो पुण्य की प्राप्ति सुरक्षा की काम आने सब प्रकार के भोग की प्राप्ति और मोक्ष माने इन सब बंधनों से छुटकारा ये भी प्राप्ति हो जाती है इनका यश गाने से जोदायक फलचार्य अब ऐसे महा

राम भक्त ऐसे हनुमान जी का यश गाना है तो हमारी वाणी भी शुद्ध होनी चाहिए मन पवित्र होना चाहिए उसको कैसे पवित्र करें तो कहा श्री गुरु चरण सरोज रज गुरु के चरण कमलों की धूरी अब देखिये गोस्वामी जी ने रामचरित मानस लिखा उसने बाल कांडली पहली जो उनके चौपड़ों का प्रारंभ हुआ तो ऐसे हुआ की बंद गुरु पद, पद पदम परागा

सुरुचि सुवास सरस अनुरागा अमीय मूरीमय चूरण चारू सम परिवार ऐसा उन्होंने कहा बंदो गुरु पद परम परागा चरण कहा कि धूल कहते हैं ना चरण कमल रि कहे जाए तो उसमें धूली क्या पराग मकरंद जो है ना पराग कहते हैं उसे

तो गुरु के चरण कमलों का जो पराग है उसकी वंदना करता हूँ उसमें क्या क्या गुण है सुरुचि माने स्वादिष्ट है सुरुचि है स्वाद में सुंदर है सुवास इसमें सुगंध है और सरसर प्रेम के रस से भरा हुआ है तो चरण कमलों की दूरी भी कैसी है सुरुचि है स्वादिष्ट है सुंदर है और रसमान है रसीली है अः

मीय मूरीमय चूर्ण चारो अमृतमय है यह संजीवनी बूटी है अमीय माने अमृत संजीवनी बूटी है और समन सकल अरुज भाव भव अरुज परिवार देखिये यह जो चूर्ण है ना बाकी दूसरे आयुर्वेदिक चूर्ण वगैरह है वो हमारे शरीर के रोगों को ठीक करने वाले हैं

लेकिन ये गुरु के चरण की धूलि जो है वो कहते हैं भवरुज परिवार हमारे संसार के जो रोग हैं भव रोग हैं इसका परिवार बहुत बड़ा है <laughs> हमारे संसार रोग का जो मूल है उसका कहा है जो मूल है ना उसने कहा मोह मूल मोह ही उसका मूल है और उसी से उत्पन्न काम क्रोध रात ग्रेष लोभ मात्सर्य यह सारा बड़ा परिवार है इसका

लेकिन ये सबका सब परिवार नष्ट हो जाता है अब देखिए हमारे यहाँ गुरु के धूली चरण कमल की धूली की बड़ी महिमा गायी गई अब इसको बाद देखा इसका अभिप्राय एक तो ऐसा हुआ कि गुरु तो बहुत श्रेष्ठ है गुरु के चरण कमल श्रेष्ठ हैं, हमारी तो इतनी पात्रता नहीं है कि हम उनके पाप में जाकर उनके चरण कमल का भी स्पर्श कर सके हमारी योग्यता बहुत थोड़ी है

अच्छा कमल चरण कमल छोड़ी है चरण कमल की पादुका वो भी हमारे लिए बहुत दूर है हम तो उनकी धूली चाहते बस हमारी योग्यता इतनी है लेकिन हमारे लिए उनकी धूली ऐसी है कि वह हमें पवित्र कर देने वाली है श्रीमद् भागवत में ऐसा कहा जब जड़ भरत राज भरत जड़ता जड़ रूप में आ गए ब्राह्मण रूप में ऐसे जड़वत व्यवहार करने लगे

और रघुगण को उपदेश करते हुए उन्होंने क्या कहा बोले देखो राजन जब तक आदमी महापुरुषों के चरणों की धूली से स्नान नहीं कर लेता तब तक उसका संसार रोग दूर नहीं होता

अभिप्राय अत्यंत लीनता से नम्रता से गुरु की सेवा करें सत्संग करें तब ये धीरे धीरे ज्ञान प्राप्त होता है अब श्री गुरु चरण सरोज रज श्री गुरु अब गुरु का अर्थ होता है सिखाने वाले और श्री गुरु के जब कहा तो अर्थ हुआ ब्रह्म विद्या सिखाने वाले श्री गुरु चरण सरोज रज

संपत्ति, ऐश्वर्य लक्ष्मी ऐसा सब होता है लेकिन जब था कहा कि देख ब्रह्म विद्या विशेष सबसे श्रेष्ठ है इसलिए सदगुरु कहा जाता है या फिर श्री गुरु कहते हैं तो ये ब्रह्म विद्या सिखाने वाले जो गुरु हैं, इनकी तो विशेषता बहुत ज्यादा है दूसरे सभी गुरुओं की अपेक्षा और उनके चरण कवन की धूरी ऐसी हम क्या अपने मन मुकुड़ मन रूपी दर्पण है उसको साफ करते हैं

बालकांड में उन्होंने ऐसा भी कहा था गोस्वामी जी ने कि गुरुपद रजमृदु मृद मंजुल अंजन नयन अमीर दृघ दोष विभंजन धूल जी के चरण का उनकी धूलिया है वो अंजन है उनको मैं आंख में लगा दूँ देखिये तो दूसरा जो अंजन है ना वो चूटता है लगा लो काजल वगैरह लगा लो गे आंख में तो चूटता आंख में आंसू भी आने लग जाती है छोटे बच्चे को लगाने को तैयारी नहीं होते लेकिन माँ जबरदस्ती पकड़ पकड़ कर लगाती है उसको लेकिन वो है

लेकिन यहाँ पर ये चूकता नहीं है और क्या है अमृत के जैसा शीतल और दृढ़ दोष विभजन दृष्टि के दोष को दूर करने वाले तुलसी राज ने पहले कहा कि ऐसे अंजन को आंख में लगाकर और फिर वह विवेक की दृष्टि प्राप्त करके और फिर मैं राम जी का यश गाता हूँ

तो देखिये यहाँ उस समय तो आंख के लिए कहा यहाँ पर अब मन को साफ करने के लिए कहा शुद्ध करने के लिए कहा तो हमारे पास विवेक की दृष्टि हो और मन की शुद्धि हो तो फिर जो अनुभव होता है ना वो शुद्ध अनुभव होता है तो यहाँ पर जो यश गाया जा रहा है वो लाइब्रेरी में किताब पढ़ पढ़ कर और फिर बोला नहीं जा रहा है तो अपने मन को शुद्ध करके और शुद्ध मन में ही भगवान का प्रतिबिंब साक्षात पड़ता है

और ये जो अंजन है वो कोई विशेष ही है जैसे कहा कि गुरु कृपा अंजन पायो मेरे भाई राम बिना कछु देखत नाही ये गुरु कृपा ही वही सबसे बड़ा अंजन है और वो अंजन जब प्राप्त हो जाता है तो सर्व जगत राममय दिखाई देने लगता है तो ऐसी दृष्टि को और मन को शुद्ध करके और अब यश गाया जा रहा है

श्री गुरु चरण सरोजर निज मुकुरकुर का मुकुर, मुकुर है दर्पण सुधारी सच करके बरन रघुवर विमन जस जो दायक फल चार और अब स्मरण कर रहे हैं किसका स्मरण कर रहे हैं पवन कुमार बुद्धिहीन तनु जान के सूर पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देभू

रहू कले सोविकार सुनी रहू पवन कुमार अब मैं पवन कुमार वायुपुत्र हनुमान जी का स्मरण करता हूं जो तो स्मरण करते हैं तो हनुमान जी प्रसन्न हुए स्मरण मात्र से प्रसन्न हुए उन्होंने कहा क्या चाहिए आपको बोले महाराज बहुत सी चीजें चाहिए क्या चाहिए बल बुद्धि विद्या देहू

आप मुझे बल प्रदान कीजिए बुद्धि विद्या और हर हो कलेष अविकार और हर हो माने हरण कर लीजिए कलेश माने क्लेश क्लेश जो मन में सारे क्लेशों को दूर कीजिए और विकार हमारे मन में अनेक विकार आते हैं उनको दूर कर दीजिए अब देखिए विकार क्या होते हैं तो क्या है कहा काम क्रोध लोभ ईर्षा न ये विकार है सब मन के

प्रलोभन में फंस जाना ये विकार है भय की स्थिति देखी भयभीत हो जाना ये विकार है जरा क्रोध की कोई सी बात किसी में भी क्रोध आ गया विकार है ये, तो काम क्रोध ये विकार हुए क्लेश क्या है क्लेश मानी जो उनको पीड़ा देने वाले हैं, वो क्लेश योग शास्त्र में पांच प्रकार के बताए की अविद्यामिता राग द्वेश और अभिनिवेश ये क्लेश बताए

अविद्यास होता है अज्ञान और अविद्या से उत्पन्न होती है अस्मिता अस्मिता माने यहां पर अहंकार के तात्पर्य अस्मी मैं ये हूं मैं वो हूं अस्मी अहम अस्मी मैं ऐसा हूं मैं वैसा हूं इसको अस्मिता फिर रात और द्वेष किसी के साथ रात किसी के साथ द्वेष और फिर अभिनिवेश का अर्थ होता है भय मृत्यु का भय सब बैठा हुआ है

ये क्लेश हमको सब देने वाले अविद्या अस्मिता रागवेश ये सबके सिर्फ सब हमको क्लेश कष्ट पीड़ा देने वाले है कि नहीं है उन्होंने कहा महाराज आप ये क्लेश को दूर कीजिए और ये हमारे विकारों को दूर कर दीजिए अब वो दूर कैसे होंगे उसके लिए बल चाहिए देखो क्योंकि काम क्रोधादी के विकार को दूर करने के लिए बहुत बड़ा बल चाहिए बल की परिभाषा भी देख लीजिये हा?

जब हमारे मन में राग द्वेष होता है तो हम निर्बल बन जाते हैं भगवत गीता में बल की भी परिभाषा भाषा बताई क्योंकि शारीरिक बल से नहीं काम होता बड़े हट्टे कट्टे पहलवान वगैरह जो होते हैं वो भी काम रोज के वश में फंस जाते हैं तो वहां पर कहा गीताजी में कि बलम बलवता राग काम राग विवरण बलवान लोगों का बल में हूं

कैसा बल जिसमें काम और राग दोनों नहीं है हाँ। जब हमारे मन में इच्छा होती है और आसक्ति होती है तो इच्छा आसक्ति के रहने पर हमारा बल कुछ नहीं टिकता देखो हमने यदि निश्चय किया कि हम सुबह जल्दी उठेंगे तो हमारा ये निश्चय भी टिक नहीं पाता है क्योंकि उसकी भी शक्ति चाहिए पूरा करने के लिए वो नहीं पूरा होता है मन का राग आसक्ति होती है

तो ऐसा बल धर्म पालन करने के लिए बहुत बड़े बल की आवश्यकता होती है ऐसा बल आप मुझे दीजिए धर्म पालन का बल आएगा तभी विकार भी दूर होंगे अच्छा बल दीजिए फिर बुद्धि और विद्या अब देखो तो बुद्धि और विद्या से हमको लगते हैं तो दोनों एक ही जैसी बात हुई हम कह रहे बुद्धि दो या विद्या दो बुद्धि विद्या से देखिए बुद्धि वो साधन है जिसके द्वारा हम विद्या प्राप्त करते हैं न

लेकिन हमारे पास में ये साधन होते हुए भी क्या वास्तव में हम विद्या को प्राप्त करने का प्रयत्न कर रहे हैं जो सच्ची विद्या है जो विद्या सा विद्या विमुक्त है जो विद्या हमको हमारे बंधनों से छुड़ाने वाली होती है वास्तव में वही विद्या है अब हम पढ़ना लिखना सीख ले वो विद्या है पैसे कैसे कमाना घर कैसे चलाना व्यापार धंधा कैसे करना ये सब हम सीख लेक विद्या है

लेकिन असली विद्या वह है जो हमको हमारे बंधनों से छुड़ाए जैसे गीताजी में कहा कि सारी विद्या में आत्म विद्या आत्मविद्या तो धर्म अनुष्ठान का बल मुझे दीजिए और सत्य सत्य को समझने वाली बुद्धि दीजिए जिससे कि उस बुद्धि के द्वारा मैं सत्य का ज्ञान प्राप्त कर लू ऐसी बुद्धि जो अच्छे बुरे का निर्णय करने में समर्थ हो

ऐसी बुद्धि नहीं जो पैसे कैसे कमाना और भोग कैसे करना इतना ही जानने वाली हो बलबुद्धि विद्या देमान जी ने कहा कि सब चीज मुझसे क्यों मांगते रहते तुम कुछ करो ना बोले महाराज मुझ में इतनी ताकत होती तो फिर क्या कहना बोले महाराज बातें बुद्धि ही न तनु जानी

सुनी रहो पवन कुम्हार आपका स्मरण इसलिए कर रहा हूं कि बुद्धि तुम तो मैं जाने तो जानता हूं मैं तो बुद्धि ही तर हूं मैं ऐसा शरीर हूं जिसमें कोई बुद्धि ही नहीं है बुद्धि बुद्धिहीन अच्छा ही शरीर का तात्पर्य क्या हुआ हम सभी जानते कि शरीर में अपने आप में तो कोई बुद्धि ही नहीं आए ही नहीं तो तात्पर्य यह है

कि मैं ऐसे शरीर में आया तो हूं मनुष्य शरीर में लेकिन बुद्धिहीन हूं अच्छा बुद्धिहीनता का लक्षण क्या है कि शरीर को ही अपना स्वरूप मान लेना यही बुद्धि जीन तनुता का है बुद्धि हीन तनुजाणी है मैं ऐसा बुद्धि हूँ बुद्धि रही थी कि इस शरीर को ही मैंने अपना स्वरूप मान लिया हुआ है और जो आदमी ये शरीर मैं ऐसा समझ लेता उसमें क्या बल होगा मेरा बताओ उसमें और ज्यादा क्या बुद्धि होने वाली है

पूरे हड्डी मांस खून से भरे हुए शरीर को ये मैं मान लू तो उसकी बुद्धि की चतुराई तो वहीं पर प्रकट हो रही है तो फिर ऐसा व्यक्ति जो है वो और क्या धर्म पालन बड़ा बड़ा करेगा और उसमें और क्या ज्यादा बुद्धि हो सकती है तो इसलिए कहा महाराज मैंने तो अपने आप को बुद्ध शरीर मान लिया है तो मैं तो फिर बुद्धि और शरीर मारने से भी मुझमें कोई बल भी नहीं है इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ बुद्धि ही न

सुनी पवन कुमार आप तो पवन कुमार हैं अच्छा पवन कुमार का भी अभी आगे हम देखेंगे और फिर तो बड़ बुद्धि विद्या देव मोहि हर हो कले सार अब इतना कहकर ये प्रार्थना हुई देखो ये तो एक एक शब्द ऐसे हैं कि वर्णन करते चले जाएंगे तो चलता ही रहेगा लेकिन अब आगे भी बढ़ना

जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीपति लोक उजागर राम रामदूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुतनामा

महावीर विक्रम गज रंगी कुमती निवार सुमति के संगी कंचन वरन विराज कानन कुंडल कुंचित केस

जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहूलोक उजागर जय हनुमान हनुमान की हनुमा जी की जय हो कैसे है हनुमान जी ज्ञान गुण सागर ज्ञान और गुण के ये सागर हैं जय कपीस कपी का अर्थ होता है वानर और ये वानरों के राजा कपिस हुए

हाँ वैसे देखा जाए तो एक तो वाली थे वानरों के राजा दूसरा सुग्रीव जी हुए वानरों के राजा लेकिन आश्चर्य की बात है कि जो सबके हृदय सिंहासन पर राज करे वो वास्तव में राजा होता है तो सबल कोई वाली राजा हो कि सुग्रीव राजा हो सबके हृदय पर भी कोई राज्य करने वाले थे तो हनुमान जी इसलिए वही कपीश है जय कपीश कपियो में श्रेष्ठ है कि लोक उजागर आपका यश

और आपका नाम तीनों लोकों में फैला हुआ है और उजागर प्रकाशित कर रहा है आपका यश सब और प्रकाशित हो रहा है आपके कारण तीनों लोक प्रकाशित हो रहे हैं राम दूत अतुलित बल धामा आप राम दूत हैं अतुलित बलधाम धाम है बल के धाम और कैसा बल अतुलित जिसकी कोई तुलना नहीं है ऐसा बल अंजलि पुत्र पवन सुतनामा

आप अंजनी देवी के पुत्र हैं और पवन आपका नाम है अब जरा इस पर थोड़ा विचार करते फिर आगे बढ़ेंगे जय हनुमान अब देखिए हनुमान शब्द सबको मालूम है लेकिन हनुमान का अर्थ बहुत से लोगों को पता ही नहीं है देखिए तो हनुमान माने क्या देखो तो हनु का अर्थ होता है ये हमारी थोड़ी इसको चिन कहते हैं इंग्लिश में इसे हनु

तो हनुमान का होता है हनु अस्ति अस्थि जो हनु जिसको है वो हनुमान जैसे सबके पास में हनुमान तो हम सभी लोग हनुमान हैं सभी सारे वानर हनुमान ही हैं लेकिन यहाँ पर ये विशेष इनको विशेषण मिला हुआ है उसकी एक बात है ऐसा कहा जाता है ना कि जब उनका जन्म हुआ तो जन्म होते ही उन्होंने आकाश में ऐसे उड्डान भरी थी और सूरज को ही निगल जाने के लिए

उसके बारे में आगे आएगा तब और देखेंगे तो वहां पर इंद्र भगवान देखा ये कौन आ गया बालक कौन है ये जो सूरज कोई ही रहा है तो उन्होंने अपने वज्र का प्रहार उनके यहाँ पर मुख पर किया तो इसलिए थोड़ी से थोड़ी कटी हुई से आपको ऐसे कुछ दिखाई देगी विशेष करके जैसे फूली हुई दी का पूरा मुंह ऐसा फूला हुआ दिखाई देना है देखिये वज्र के बारे में ऐसी प्रसिद्धि है

कि वज्र का आघात कोई भी सहन नहीं कर सकता है। वज्र का आघात कुछ हो जाए तो उसका मरण निश्चित है लेकिन वज्र का आघात इन्होंने जन्म होते हुए ही वहां पर ऐसा सहन कर लिया इनका मरण वगैरह कुछ नहीं हुआ ये तो वहां पर सूरज को निगल ही गए थे वहां सिर्फ ऐसे गिर पड़े तो हनुमान के अर्थ अभिप्राय यह हुआ कि जिनमें वज्र इंद्र का जो सबसे बड़ा शस्त्र है उनके हाथ में

उस वज्र का भी आघात सहन करने की शक्ति जिनमें है उनको कहते हैं हनुमान वहीं चाहे भयंकर से भयंकर शत्र का प्रयोग उनके ऊपर किया जाए कितना ही बड़ा कोई संकट सामने आ जाए तो भी उसका सामना करने की शक्ति उनमें है यह अभिप्राय हुआ हनुमान से जय हनुमान ज्ञान गुण सागर ये ज्ञान के भी सागर है और गुण के सागर है

गुण जितने भी सद्गुण कहे जाते जैसे विवेक है वैराग्य है क्षम है दम है दयाशीलता है प्रेम है करुणा है मैत्री है ये सारे के सारे गुण हैं इन सभी गुणों के ये सागर हैं आगे हम देखेंगे एक एक के गुण प्रकट होते रहता है उनके चरित्र में प्रसंगवशात देखो बात ये है कि हनुमान जी तो ज्ञान गुरुगुण के सागर है

संत लोग होते हैं भगवान हैं, ये गुण के सागर हैं। अब सागर जब किए तो कितने गुणों को गिनाया तो जा नहीं सकता लेकिन जब कभी कभी कोई परिस्थिति निर्माण हो जाती है तो उस परिस्थिति में उनका एकाध गुण प्रकट हो जाता है जैसे दुष्ट लोग संत लोगों को बहुत तो तकलीफ देते हैं लेकिन संत लोग क्षमा करते रहते हैं तो उनका क्षमा गुण हमको मालूम पड़ता है नहीं तो क्षमा गुण पता ही नहीं चले

कभी दुष्ट लोग उनको तकलीफ नहीं दे तो उनका क्षमा गुण पता ही नहीं चलेगा हमको तो उनके गुण जो प्रकट होते हैं वो तो थोड़े थोड़े से प्रकट होते रहते हैं किसी किसी प्रसन्नते परिस्थिति के अनुसार लेकिन उनका गुण उतना ही नहीं होता इसी प्रकार ज्ञान उनका जो ज्ञान है वो

देखो वीरी हनुमान जी का चरित्र ही देखेंगे उन्हें तो साहित्य का ज्ञान है संगीत का ज्ञान है व्याकरण का ज्ञान है वेदों का ज्ञान है राजनीति का ज्ञान है लोक व्यवहार का ज्ञान है भक्ति वैराग्य का ज्ञान है सभी चीज का ज्ञान है इनके पास तो समय समय पर वो ज्ञान प्रकट हुआ है

तो ज्ञान और गुण के सागर हैं। जय कपीस, ये कपियों के हृदय पर राज करने वाले प्रेम से इन्होंने सबको जीत लिया है कोई भी तलवार के बल पे शस्त्र के बल पे कोई राज्य भी प्राप्त भी कर ले तो वो राजा नहीं बना रह सकता थोड़ी देर के लिए राजा तो सब लोग कहते रहेंगे जबरदस्ती लेकिन उसका सब टूट जाता है सिंहासन टूट जाता है राज अभी बिखर जाता है लेकिन हनुमान जी ने जो राज्य किया वो हमेशा के लिए है अच्छा अब दूसरी बात भी है

कपी का अर्थ ऐसा होता है, है एक तो वानर अर्थ हुआ लेकिन उतना ही अर्थ नहीं होता और ये कपी क्यों हो गए एक तो भी अर्थ अभी तो आपको बता ही दिया दूसरा अर्थ दूसरे कपी जो थे ना वो रूप में कपी थे कपी के जैसे ही व्यवहार करते रहे उनमें विशेष विलक्षणता नहीं आई लेकिन ये कपी कैसे हुए कि क्यों का अर्थ होता है ब्रह्म सुख और पी का अर्थ होता है पीने वाले तो कम ब्रह्म सुखम पिबती इतनी कपी

तो जो हमेशा ब्रह्म सुख में ब्रह्मानंद में मग्न रहने वाले थे तो ऐसे को कपीश कहा जाता है सारे कपियों में सबसे श्रेष्ठ हुए और तीनों लोक उजागर तीनों लोक में प्रकाशित हो गए प्रसिद्ध हुए इनका यश सब और फैल गया और यश से तीनों लोक प्रकाशित हो गए हाँ। और इतना होते हुए भी

कैसे बने रहे रामदूत व्यवहार में कैसे राम जी के दूत रहे राम जी के सेवक बने रहे और अतुलित बलधामा उनका बल अभी, अभी अभी आपको बल की परिभाषा ही बताई थी कि उनका बल ऐसा था काम और राग से रहित ऐसा बल था शरीर का तो बल था ही इसे तुलसीदास जी ने क्या लिखा कि अतुलित बल धामम हेम

पहला शब्द जो तो कोई पहली चीज यदि हनुमान जी में दिखाई देती है तो यहाँ पर है अतुलित धाम अतुलनीय बल ध्यान से समझे ना शारीरिक बल तो था ही लेकिन ये मन का नैतिक बल जो है कि बड़े बड़े दुष्ट लोगों को भी वहां पर झुका देता है समाप्त कर देता है ऐसा यह बल था और वो बल तभी आता है नैतिकता का चारित्र का बल जब मन में काम राग नहीं होता है उसी समय आता है

कामरा गा अच्छा अंजनी पुत्र पवन सुतनामा ये अंजनी के पुत्र थे तो ऐसा कहा जाता है अंजनी एक वानरी थी और उनका विवाह था केसरी केसरी हम वानर थे तो उनके ये पुत्र हुए पवन सुतनामा ऐसा कहा जाता है जब रावण का अत्याचार यहाँ पर बढ़ने लगा क्योंकि रावण ने पहले तप किया था

और ब्रह्मा जी से ऐसा वरदान प्राप्त कर लिया था कि नर और वानर को छोड़कर मुझे कोई भी नहीं मार सकता और उसे ऐसा लगा कि जो देवता न सुर असुर गंधर्व यक्ष किन्नर नाग विद्या कोई भी जो मुझे नहीं मार सकते तो फिर ये नर वानर कहा है इनको तो मैं ऐसा ही पिसल मसा डालूंगा तो नर वानर को छोड़ मुझे कोई नहीं मार सके

ऐसा वर उसको प्राप्त हो गया था और तब ऐसा वर पाके वो इतना दुराचारी अत्याचारी बन गया उसने सबको ही अपने वश में कर लिया सब देवता ऋषि मुनि सभी घबराए और भगवान से प्रार्थना की कि आप हमारा उद्धार कीजिए बचाइए रक्षा कीजिए भगवान एक अच्छा मैं नर बन के आऊंगा तो ब्रह्मा जी ने सारे देवताओं से कहा कि तुम वानर बन के जाओ सेवा करो भगवान की

तो सारे देवताओं ने अपने अपने तेज से यहाँ पर अनेक वानर उत्पन्न किए तो यहाँ पर कहते हैं वायु जो देवता है वायु देवता ने अपने तेज से एक पुत्र उत्पन्न किया और वो है हनुमान पवन तो उन्होंने अपने तेज की स्थापना कर दी थी अंजनी में अब देखो अब अंजनी तो वानर जाति में अब यह तो रूप लिया ना इन्होंने तो अंजनी उनकी मां हुई और केसरी इसलिए अंजनी

पुत्र भी कहे जाते हैं केसरी नंदन भी कहे जाते हैं पवन भी कहलाया जा जाते हैं पवन पुत्र भी कहलाए जाते हैं क्योंकि तो इन्होंने उनका तेज उसमें रख दिया अंजलि का अर्थ अंजन तो एक अर्थ होता है अपने काजल अपने आंख में लगाते ना वो भी एक अंजन होता है लेकिन ये सामान्य अंजन नहीं ऐसा अंजन कि जो कि राम दर्शन कराने वाला हो अंजन का अर्थ शुद्ध बुद्धि भी होता है

तो ऐसे अंजनी नंदनीय हुए और पवन नाम इनका नाम पवन हुआ पवन कुमार गोस्वामी जी को ये पवन कुमार पवन और हनुमान दो नाम बड़े प्रिय हैं हनुमान का अर्थ अर्थ बता दिया चाहे कितनी भयंकर स्थिति उसका सामना करने की शक्ति इनमें है यह हनुमान का अर्थ अभिप्राय हुआ पवन का अर्थ होता है देखो पवन वायु देवता ऐसे है की

चौबीस घंटे हमारी सेवा करते रहते हैं लेकिन कहीं पर भी वो प्रकट उनका रूप तो कहीं दिखाई नहीं देता है जरा बाह्य लोक में देखेंगे तो सूरज का उदय अस्त दिखाई देता है तो सूरज हमारी सेवा कर रहा है तो वो हमें जल्दी से समझ में आती है एक आध दिन सूरज का दर्शन नहीं हुआ तो हमको देखो कैसा लगता है कि हम सूरज का दर्शन नहीं हुआ चंद्रमा का दर्शन कभी होता है कभी नहीं होता है

उसकी सेवा पता लगती है लेकिन वायु देवता तो 24 घंटे हमारे साथ में लेकिन कहीं पर उनका प्रदर्शन नहीं होता इसी प्रकार आप अपने अंतर अपने शरीर में देखिए हमारे आंख नाक कान ये इंद्रिया भी हमारी सेवा करती रहती हैं, उनकी सेवा हमको जल्दी पता चलती है लेकिन जो प्राण वायु 24 घंटे हमारे साथ में है उसकी ओर हमारा ध्यान ही नहीं जाता है

तो ये वायु देवता कैसे हैं? बिना प्रदर्शन किए हुए सेवा करने में ये सबसे श्रेष्ठ हैं। इनके बिना कुछ हो ही नहीं सकता देखिए आंख के बिना आदमी रह सकता है लेकिन प्राण के बिना नहीं रह सकता कान के बिना रह सकता है दूसरी इंद्रिय के बिना रह सकता है लेकिन प्राण ही वहां पर नहीं हो तो कहां पर रह सकता है ये तो प्राण है पूरे रामायण के भी प्राण यही है हमारे हनुमान जी

तो जब देखो जैसा मरणासन होते हैं ये हमारे हनुमान जी प्राण का संचार करने वाले होते हैं हर जगह आप देखो इसे कहा रामायण महामाला रत्नम वंदे अनिलत्मजम ये रामायण रूपी जो महामाला है इसके रत्न कौन है तो बोले हनुमान जी है तब प्राण का संचार जो किया है वो हनुमान जी ने ही किया हुआ है

तो हमेशा साथ में है लेकिन कहीं पर प्रदर्शन नहीं है एक उसी समय उनके बिना कोई काम चल नहीं सकता ऐसे ही हैं पवन सुते हैं जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपी सतीहूलोक उजागर

राम दूता तुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुतना अब इसका अभिप्राय देखो अब हनुमान जी की जब हम सेवा करते हैं तो हमें कैसे कैसे गुण आ जाने चाहिए एक तो कैसी भी परिस्थिति का सामना करना पड़े उसके लिए हमारी तैयारी होनी चाहिए हमारे पास शक्ति होनी चाहिए तो जिसके पास ऐसी शक्ति है और ज्ञान गुण के सागर है

ब्रह्मानंद में मगल रहने वाले हैं और पवन देवता के समान सेवा करने वाले हैं तो फिर उसके जय जयकार तो सब जगह होगी कि नहीं उसका यश सब और फैलेगा कि नहीं ये तो सामान्य बात होती है उसका यश तो जरूर फैलेगा अपने आप सब जगह फैलेगा अब आगे देखिए महावीर विक्रम बजरंगी

कुमति निवार सुमति के संगी कंचन बरन विराज सु कानन कुंडल महावीर अच्छा वीर पुरुष है और साधारण वीर नहीं है महावीर अब ऐसे ही महावीर है महावीर विन वह हनुमान राम जात जस आप बखाना

ये महावीर ऐसे हैं कि रामचंद्र जी स्वयं इनका यश गाते हैं तो सीधा अर्थ तो ये हुआ जिस वीर पुरुष का यश भगवान भी स्वयं गाये वही महावीर है तो तो हाँ। तो जिसका यश केवल सामान्य लोग गाएंगे वो तो केवल वीर है लेकिन जिसका यश भगवान भी गाएंगे वो महावीर है अच्छा अब दूसरा

तो वीरता क्या होती है एक वीर माने बड़ा साहसी व्यक्ति जो युद्ध भूमि में जिसको कोना इंग्लिश में थे ब्रे करेजियस वारियर उसके वीर पुरुष साहसी अब वीरता केवल युद्ध वीरता ही नहीं होती है नहीं। लेकिन वीरता भी

बहुत प्रकार की होती है एक होती है विद्यावीरता वीरता मानी श्रेष्ठता एक होता है विद्यावीर यह कोई, कोई केवल रणवीर होते हैं रणवीर रणवानी युद्ध भूमि में तो एक तो विद्यावीरता है दूसरी रणवीरता है युद्धक में वीरता है तीसरे दानवीरता

दान करने में दानवीर जैसे तो ना दानवीर कर्ण ऐसा महाभारत में कर्ण की प्रसिद्धि है दानवीरता में एक शब्द प्रसन्न है इसी प्रकार होता है धर्मवीर या धर्मवीर को ही त्यागवीर भी कहते हैं क्योंकि जो आदमी त्याग करने के लिए तैयार है वो धर्म का पालन कर ही नहीं सकता है धर्म पालन करने में सबसे बड़ी ये चीज होती है कि त्याग करने के लिए आदमी तैयार हो

अपने स्वार्थ का त्याग करना पड़ता है स्वार्थ त्याग किए बिना धर्म का पालन ही नहीं हो सकता ये वीर या धर्म वीर एक ही बात है कितनी वीरता आपको घिना नहीं मैंने आपको चार एक एक दया वीर दया माने करुणा श्रेष्ठ है ये सारे गुण हमारे रामचंद्र जी में भी है

दया करने में वीर हैं वो ऐसे दयालु हैं कि उन्होंने रावण का भी जो वध किया रण में तो रणवीरता दिखाई और रावण का वध किया लेकिन वध करके उसको वैकुंठ की भी प्राप्ति करा दी स्वर्गलोक की प्राप्ति करा दी बहुत मोख प्राप्त करा लिया ये दया है

हनुमान जी में यह सारी वीरता है जो व्यक्ति केवल एक ही चीज में वीर हो तो सब वीर कहेंगे दान करने में वीर है बहुत अच्छी बात है कोई रण में वीर तो हो सकता है लेकिन जिसमें ये सारे पांचों प्रकार की वीरता आ जाती है वही फिर महावीर कहलाता है मैं दया है धर्म है दान है बल है विद्या है महावीर विक्रम

अच्छा विक्रम पराक्रम करने में देखो कोई कोई लोग बलशालित होते हैं लेकिन पराक्रम नहीं होता है देखने में तो बड़े हट्टे कट्टे दिखाई देते हैं लेकिन जहां कोई पल से भाग जाते हैं वहां पर ऐसे विक्रम नहीं होता तो बलवान हो लेकिन बलवान होते हुए भी उसमें वैलर होना चाहिए पराक्रम होना चाहिए हनुमान जी में

बजरंगी बजरंगी माने व्र अंगी उसको कहते हैं बजरंगी देखो है। बजरंग भले की जय अब बजरंग बजरंग शब्द तो बोलते हैं लेकिन उसका अर्थ नहीं मालूम बजरंग वास्तव में संस्कृत का मूल शब्द है वज्र अंग जिनके अंग अंग, अंग वज्र के समान इंद्र का जो शस्त्र है वन इज वज्र उसके समान ताकतवाले हो

जैसे हम कहते हैं ना फौलादी शरीर फौलाद स्टील जैसे बजरंगी बजरंग उनका शरीर इस प्रकार का है कुमति निवार सुमति के संगी, और कुमति निवार कुमति को दूर करने वाले या कुबुद्धि वाले जो लोग हैं उनको दूर हटा देने वाले हैं लेकिन सुमति के संगी

देखिए जो शुद्ध बुद्धि वाले लोग हैं अच्छी बुद्धि वाले के लोग हैं उनके साथ में ये रहने वाले हैं अब कुमती सुमति भी क्या होती है हा? अब देखो अधर्म की ओर जाने वाली बुद्धि कुमति है धर्म की ओर जाने वाली बुद्धि सुमति है भगवान से दूर जाने वाली बुद्धि कुमति है भगवान के पास ले जाने वाली बुद्धि सुमति है

रावण को समझाते हुए विभीषण जी ने ऐसा ही कहा था कि सुमति कुमति कुमति सुमति सबक उड़ रहा है ऐसा कहा गया है कि सभी लोग जो है ना जीव उनमें अच्छी बुद्धि भी है बुरी बुद्धि भी है लेकिन क्या है कि कोई कोई लोग विवेक के द्वारा जो अपनी सद्बुद्धि है उसके अनुकरण करते हैं यदि खराब विचार आता भी है तो उसको दूर कर देते हैं और अच्छे विचार के चलते हैं

उन्होंने रावण को कहा क्या करे तुम्हारे साथ मेरे बात ऐसी हो गई है कि तुम कुमति का ही अनुकरण करने लगे हो इसी को गीता में कहा दैवी संपत्ति आसुरी संपत्ति दैवी गुण और आसुरी गुण हनुमान जी उस व्यक्ति के साथ में रहते हैं जो सुमति का पालन करने वाला है

कुमति निवार सुमति के संगी कंचन वरण विराज सुंदर वेश है हनुमान जी का और विराज विराज प्रकाशित हो रहे हैं कंचन वरण उनके शरीर का वर्ण कैसा है तुझे तो कंचन माने सोने के समान जैसे कहा अतुलित बल धामम हेम शैलाभ देहम मानो सोने का पर्वत चमकता हुआ पर्वत है उनके जैसा इनका शरीर चमक चमक रहा है

कानन कुंडल कुंचित केसा कानन कुल कानों में कुंडल है धारण किए हुए और कुंचित केसा बड़ा सुंदर वेश है इनका और बाल कैसे घुंगराले वाले कुंचित केसा घुंगराले वाले कर ली है अच्छा ऐसा सुंदर रूप है ये उनके रूप का वर्णन किया आगे और वर्णन करते हुए कहते हैं

हाथ वज्र और ध्वजा विराजे कांदे मूंज जनेू साजे शकर सुवन केतरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणीयति चातुर्

राम का ज कर प्रभु चरित्र सिर को रसिया लकन सी था मन बसिया हाथ वज्र और ध्वजा विराजे उनके हाथ में वज्र और ध्वजा विराजे चमक रही है अब अब देखो एक बार ये हुआ

हाथ और वज्र उनके हालों में वज्र तो इंद्र के हाथ में रहता है उनके हाथ में तो बोले गदा थी बोले वो गदा थी वही वज्र से कम नहीं थी वज्र के समान थी एक तो अर्थ ही वो और ध्वजाभिराज हाथ में ध्वजा एक दूसरा अर्थ होता है कि देखो अब सामुद्रिक लक्षणों के अनुसार जिसके हाथ में पैर में कुछ विशेष चिन्ह होते हैं ना वो श्रेष्ठ पुरुष माना जाता है

जैसे हमारे भगवान जब अवतार लेते हैं तो उनके हाथ में पैर में ऐसे चिन्ह होते हैं कैसे शंख है चक्र है गदा है ध्वज है वज्र है ऐसे चिन्ह होते हैं उनके आ, हमारे हाथ में तो कुछ है नहीं तो ऐसे ऐसे जो शुभ चिन्ह और धारण किए लोग हैं, उनमें श्रेष्ठता और अवतारी पुरुष का लक्षण होता है तो

या तो कहें कि हाथ में ही एक तो गदा है और ध्वज लिया हुआ है विजय का प्रतीक है वो तो है झंडा उचार है हमारा ध्वज उचार है इसका ध्वज उचार रहता है वो विजय का प्रतीक है तो इनके हाथ में हमेशा विजय पता का लहर आ रही है और उनकी जो गदा है वही वज्र के समान है या फिर कहो इनके हाथ में ऐसे चिन्ह है वज्र के

अच्छा वज्र का चिन्ह है पताका का, का चिन्ह है माने इनके हाथ में वज्र है और विजय है हाथ वज्र और ध्वजा विराजे कांधे मुंज जनेवू साजे और कंधे के ऊपर जनेव पहना हुआ है लेकिन मुंजा जो है ना मुंजा एक घास होती है प्रकार की उस मुंजा के घास से बनाया हुआ पवित्र माना गया है।

देखो हमारी मनुस्मृति वगैरह आप पढ़ेंगे तो अनेक प्रकार के जनेऊ ही बताए गए हैं यज्ञोपवित जो हैं वो भी बहुत प्रकार के बताए गए हैं एक होता है मुंजा कांदे मूंज जनेऊ साजे संस्कार का प्रतीक है संस्कार ही है देखो हमारे यहां पर कहा गया ना कि जन्म से तो सभी व्यक्ति सामान्य होते हैं लेकिन संस्कार जब किया जाता है

तो उसको द्विज कहा जाता है संस्काराद्विज उच्चते तो बच्चे का यज्ञोपवी संस्कार कराया जाता है वो यज्ञोपी संस्कार से तात्पर्य क्या हुआ कि अब ये संस्कार ही हो गया इसमें अच्छे संस्कार आ गए इसके शिक्षा दीक्षा का प्रारंभ हो गया तो उसका फर्क क्या हुआ पहले जनेऊ नहीं है ना तो इसका अर्थ खुला है जिनको जहां जाना है जो करना है वो करते रहता है लेकिन जनेऊ डालने के उन्हें मर्यादा में आ गया अब यह धर्म की मर्यादा में रहने वाले हैं

ये उसका अभिप्राय होता है इसलिए वो जनेऊ जो है वो संस्कार का प्रतीक है कि अब इसकी शिक्षा दीक्षा प्रारंभ हुई धर्म मर्यादा में ये रहने लगा अमर्यादा नहीं चाहे जैसा कुछ रहने लगे वो कोई श्रेष्ठता का लक्षण नहीं है वो तो पशुताकार असुरों का लक्षण है कि जब मन में आए जो आए जैसा आए वैसे ही करने लग जाए वो तो कोई अच्छे विचार का थोड़ी लक्षण है संस्कार का लक्षण नहीं है

तो संस्कारवान है शुद्ध संस्कार वाले हैं यज्ञ पवितम परमं पवित्रम ऐसा यज्ञोवित परम पवित्र होता है जो आदमी को पवित्र करने वाला होता है तो कांधे मुज जने मुझ साजे शंकर सुवन केसरी नंदन देखो एक और तो उनको कहा अंजनी पुत्र फिर कहा पवन पुत्र फिर आप कहते हैं कि शंकर सुवन ये शंकर जी के सुंदर पुत्र है अच्छे पुत्र है ये अच्छा फिर उन्होंने कहा महाराज

शंकर न। ये शंकर जी के पुत्र नहीं है तो ये शंकर जी ही हैं साक्षात भगवान शंकर हैं अभी प्राय क्या हुआ देखो ऐसा कहा जाता है जब राम जी अवका उतार हुआ शंकर भगवान के मन में आया कि मैं भगवान की सेवा करूं राम जी की सेवा करूं तो कहा कि सेवा करें तो कैसे करें देखो लक्ष्मण जी ने भी सेवा की भरत जी ने भी सेवा की सबने उनकी सेवा की

तो कहा कि भाई बनके भी मित्र बनके भी सेवा तो की जा सकती है लेकिन बात है ना कि राम जी कितने भी थके हो लक्ष्मण से ऐसा तो नहीं कहेंगे कि तू मुझे अपनी पीठ पे बिठा के मुझे ले चल लक्ष्मण जी की पीठ पर तो नहीं बैठेंगे भले लक्ष्मण जी तैयार भी हो जाए तो भी नहीं बैठेंगे

बस शंकर भगवान ने सोचा कि मैं तो फिर ऐसा सेवक बनूं कि जिनसे सेवा लेने में राम जी को किसी प्रकार का संकोच नहीं हो तो यदि हमारे पास में घोड़ा हो तो घोड़े पे बैठने के लिए हमको संकोच नहीं होगा सही बात है मैम

तो हनुमान जी ने सोचा की मैं नर बन के जाऊंगा तो मुझे सब प्रकार की सेवा लेने में इनको संकोच होगा तो मैं पशु बन के जाऊं तो जिससे की सेवा लेने में कोई भी हिचकिचाट नहीं होगी भगवान कंधे पे बैठ जाइए बैठ गए तो तो मैं तो ऐसी सेवा करना चाहता हूँ तो हमारे शंकर भगवान ही मोने कहा की चलो अभी हनुमान जी के रूप में मैं उनकी सेवा करूँगा तो हनुमान जी में अपना तेज सब है किसका शिव जी का

तो कहा गया शंकर सुवर्न शंकर का अर्थ होता है शम कल्याण करने वाले ऐसे के पुत्र हैं तो स्वाभाविक ही है कि सबका कल्याण करने वाले हैं शंकर पुत्र होने से यहाँ पर सबका कल्याण करने वाले हैं वायु पुत्र है सबकी सेवा करने वाले हैं केसरी नंदन अब केसरी तो नाम है केसरी का एक अर्थो तो सिंह होता है शेर होता है शेर तो वनर रूप में भले इनके पिता हो लेकिन वो भी पराक्रमी है

और अंजनी का भी पहले बताया शुद्ध बुद्धि आए हैं तो शुद्ध बुद्धि के पुत्र हैं तो शुद्ध बुद्धि हैं, कल्याण करने वाले हैं सेवा करने वाले हैं पराक्रमी हैं, ये सारे के सारे गुण इनमें हैं शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महा इनका तेज भी महान है और इनका प्रताप भी महान है अत्यंत तेजस्वी प्रतापशाली है आ,

प्रताप का है। तेज प्रताप ही ऐसा है कि जितने भी सामने आते हैं सब फीके पड़ जाते हैं उनके सामने ऐसा तेज इनका है रावण के दरबार में भरे दरबार में सबके सामने जो रावण को सुनाने लगे रावण कुछ कर नहीं पाया रावण का तेज सब फीका पड़ गया उनके सामने। तेज प्रभा महा जगवंदन इसलिए

ये जगत में वंदनीय हो गए सारा जगत इनकी वंदना करता है विद्यावान गुणी अति चातुर तो विद्यावान विद्यावान के तो अर्थ हमें बताई दिए सारी लौकिक विद्याएं भी है आध्यात्मिक विद्या भी इनके पास में है गुणी गुणवान है उसके बारे में कई प्रकार के गुण और सबसे श्रेष्ठ गुण नम्रता का उनमें है अति चातुर अति चातुर व्यवहार कुशल जो है